शिवपुराण रुद्र संहिता हिमालय ने कहा ज्ञानी मुनि नारद मैं आपको एक बात बता रहा हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते देवरसे ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे इस विषय में मुझे महान संदेह है दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते मुने यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित ऐसी ही बात सुनी जाती है क्या वह बात मिथ्या ही है विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कहा था दक्ष कुमारी प्यारी सती मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूँगा ग्रहण करूँगा या मैं तुमसे सत्य कहता हूँ इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे यह सुनकर नारद ने कहा महामते गिरिराज इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकाल में दक्ष कन्या सती हुई थी उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी इसमें संशय नहीं है नारद ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तारपूर्वक बताई पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए इसी तरह तुम्हारे मुख से अपने उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया नारद इसके पश्चात तुम उसी क्षण स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्वसम्पत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए